गीता तत्वचिंतन बारहवा प्रवचन पांडवों के शंखनाद की प्रतिक्रिया अध्याय एक श्लोक चौदह से उन्नीस श्रीकृष्ण तथा पांचों पांडवों द्वारा शंखनाद ततः श्वेत युक्ते युक्त महति चंदने स्थितौ माधव पाण्डव दिव्यौ शख्म तब सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दौ महाशंखम भीम कर्मा विकोदर श्री कृष्ण ने पांच जन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया भयानक कर्म करने वाले बाघ के से उदर वाले भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख बजाया अनंत विजयम राजा कुंते पुत्रो युधिष्ठि नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया पिछले प्रवचन में हमने देखा कि कौरवों ने प्रथम शंख कर अपनी आक्रामकता सिद्ध कर दी पांडवों पर युद्ध थोप दिया गया अतयव यह उचित था कि पांडवगण युद्ध को स्वीकार करते उपर्युक्त तीन श्लोकों में पांचों पांडवों तथा श्रीकृष्ण के द्वारा शंख फूकते हुए कौरवों की युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया गया है यहाँ एक बात दर्शनीय है कि पांडवों की ओर से सर्वप्रथम युद्ध का बिगुल भगवान कृष्ण ने बजाया इससे मानो यह सूचित किया गया कि भले ही मैंने युद्धभूमि में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की हो तथापि पांडवों की ओर से युद्ध का संचालक तो मैं ही हूं। यहाँ श्री कृष्ण के लिए माधव और ऋषि के ये दो नाम आए हैं इन नामों की व्याख्या करते हुए संजय राजा धित्राष्ट्र से कहते हैं मौनाद ध्यानाच्य योगाच्य विद्धि भारत माधवम हर्षात्खात् सुखश्वर्याद ऋषि के सात्व अस्नुते। भारत मौन ध्यान और योग से उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है इसलिए आप उन्हें माधव समझें तथा वे हर्ष अर्थात सुख में युक्त होने के कारण ऋषिक हैं और सुख ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश कहे गए हैं इस प्रकार वे भगवान ऋषि के इस नाम धारण करते हैं माधव शब्द की व्युत्पत्ति योभी करते हैं माह लक्ष्मव पति ही यानी लक्ष्मी का पति तात्पर्य यह कि जहाँ पति युद्ध के नेता हैं वहाँ उनको छोड़कर विजय लक्ष्मी कहाँ जा सकती है उसी प्रकार के शब्द की भी एक दूसरे प्रकार से व्युत्पत्ति की गई है ऋष धातु का अर्थ होता है आनंद देना इंद्रियाँ मनुष्य को आनंद देती हैं इसीलिए उन्हें ऋषिक कहते हैं अतः ऋषिकेश का अर्थ हुआ ऋषिक का ईश यानि इंद्रियों का राजा जो इंद्रियों का स्वामी हो वह हुआ शिशि के